सागर जी महामिराज की परम शे मुनि सुधा सागर जी महाराज की परम मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य गुरुदेव आज जयपुर वासो की मुराद पूरी हो गयी गदगद है यहाँ की समाज और सारे लोग और आपके चरणों में यह प्रार्थना निवेदित करती है की कभी कभी टीम के कैन रवो हरी हरिता ण मो उयाणमो लो ये एसो चीणमोय सौ पवपणसनो सवेसिम मंगल जय बोलो देवादिदेव एखराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्मे की परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज एक प्रमाण सागर जी महाराज की परमपुज एक विराट सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की आज आप सब लोगों का मन बड़ा प्रमोदित है इतनी तपेश भरी स्थिति में भी इतने उल्लसित होकर के बैठना आपके अंदर की उमंग की अभिव्यक्ति है आपकी राजस्थान की राजधानी में आए हुए मुझे आज नौवा दिन है और इन नौ दिनों में मैंने इस बात को अच्छी तरीके से देख लिया कि इस राजस्थान की माटी अब रेगिस्तान की रेतीली माटी नहीं है जय सुधा सागर जी के प्रताप से यहां की उर्वरा भूमि हो गई है पहले मैं सुनता था कि सुधा सागर जी की धूम राजस्थान में है यहां आने के बाद मैंने देखा जो सुना वो बिल्कुल सही है हम सुधा सागर जी महाराज को संघ में धासू महाराज कहते थे निश्चित बहुत अच्छा लग रहा है बंधुओं। चातुर्मास की स्थापना की किए पावन घड़ी आप लोगों के लिए आनंद दे रही है मुझे पता नहीं कि हमारे गुरुदेव ने हमें राजस्थान की धरती पर क्यों भेजा लेकिन इतना पता है कि उनका कोई भी निर्णय अविचारित नहीं होता और उनका जो भी निर्णय होता है वो सबके हित के लिए होता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान का सौभाग्योदय होना है और उसकी शुरुआत जयपुर से होने जा रही है आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको कुछ एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं जब गुरु के मन में किसी के प्रति करुणा जगती है तभी वो किसी के बारे में सोचता है निश्चित उनने राजस्थान के लिए सोचा है तो राजस्थान के प्रति उनके हृदय में करुणा दे और गुरु तुम्हारे प्रति करुणा करे तो पूरा तुम्हारा पहला दायित्व गुरु चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करो उनकी करुणा को साकार और सार्थक करने का प्रयास करो पता नहीं किस आशा और भावना से उन्होंने हम लोगों का ये कार्यक्रम बनाया लेकिन मैं जयपुर वाले को कहना चाहता हूँ बस आप लोग भी पूरी तरह कमर कस के तैयार हो जाओ कि गुरुदेव आपने हम पर कृपा की है हमको चुना है तो हम कहीं से पीछे रहने वाले नहीं हैं आप जो चाहोगे सब होगा बंधुओं आप लोगों की भक्ति और भावना को हम लोगों ने उसी समय देख लिया था जिस समय यहाँ हमारा हम लोगों का पदार्पण हुआ प्रवेश के समय से और आज का ये पूरा वातावरण उसकी ही अभिव्यक्ति कर रहा है यह भी गुरुदेव की कृपा का फल ही मानता बहुत सारी बातें हैं कहने को पर समय आज ज़्यादा नहीं है कुछ बातें जो प्रासंगिक है उनकी चर्चा करना भी ज़रूरी है ऐसे अभी महाराज जी के प्रवचन को आपने सुना मैं देख रहा था आज तो हर वजन की सतकी पारी चल रही है कभी कभी सीधे सेंचुरी जाते महाराज का हमें बहुत सहयोग रहता है और ये इनकी विनम्रता है कि समर्थ होने के बाद भी ये कभी खुद करना नहीं चाहते ये हमसे हमेशा कहते महाराज जब आप हो तो हमें करने की क्या जरूरत निश्चित गुरुदेव हम सबको यही संदेश और संकेत देते हैं कि तुम साधक बनो प्रभावक नहीं साधु का पहला लक्ष्य साधना दूसरा लक्ष्य प्रभावना प्रभावना करो पर साधना को खोकर मत करो अगर प्रभावना के चक्कर में तुम्हारी साधना खोती है तो यह तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है गुरुदेव कहते हैं साधना करोगे प्रभावना स्वतः हो जाएगी और विराधना करोगे तो अप्रभावना हो जाएगी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग विराधना को ही प्रभावना का रूप क्यों दे रहे हैं ये समय की बलिहारी है तीन बातों की चर्चा में आज आप सबसे करना चाहता हूं यह चातुर्मास क्यों चातुर्मास में हम क्या करेंगे और नंबर तीन आपको क्या करना है ये चातुर्मास क्यों आप लोग चातुर्मास करा रहे हो क्यों करा रहे हो आ? आ? क्यों गणेश जी क्यों करा रहे क्यों करा रहे गुरुदेव का हमें संकेत मिला कि जयपुर चतुर्मास कराना है सो हम कमर कस के आ गए करा रहे धर्म की प्रभावना धर्म की प्रभावना कब होगी आचार्य अमृत जी कहते आत्मा प्रभाव और अतना तय ते तेज सतत में दान तपो जिन पूजा विद्याति, विद्यातिश्य जिन धर्म अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ धर्म की प्रभावना तब होगी रत्नत्रय तेज सा अपने रत्नत्रय के तेज से अपने चरित्र के बल पर अपनी आत्मा को निखारो और शक्ति अनुरूप दान तप जिन पूजा और अपने ज्ञान के अतिशय से जिन धर्म की महिमा को फैलाओ यह प्रभावना है आपने कहा धर्म की प्रभावना निश्चित जहां गुरुओं का समागम होता है वहां प्रभावना होती है अभी बेनाला जी कह रहे थे ज्ञानामृत की वर्षा होगी अब वर्षा योग में अगर वर्षा नहीं हो तो गड़बड़ी हो जाएगा सूखी सूखी वर्षा थोड़ी वर्षा होगी हमारे गुरुदेव ने हम लोगों से यही एक सीख दी वो कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे दिया और कहा देने में कृपणता मत करना मेरे पास जो है हम तुम्हें दे रहे हैं तुम भी कृपणता मत करना जो आए देते रहना जितना चाहे देते रहना हम आपसे केवल इतना ही कहते जब तक तुम्हारा हाथ हमें ऐसा दिखेगा हम लोगों का हाथ हमेशा ऐसा बना रहेगा ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते वर्षा हो वर्षा होगी सुबह भी होगी शाम भी होगी और दोपहर में भी होगी जब चाहोगे तब होगी लेकिन इस वर्षा का लाभ कौन लेता है जो भींगने को राजी हो वर्षा हो रही और रेन कोट पहन कर आ जाओ तो क्या होगा बात समझ में आ रही है भींगने को राजी हो आप लोग पूरी तरह हाथ उठाओ भींगने को राजी हो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हाथ उठा के रखो भी अभी इतनी जल्दी नहीं भींगने को राजी हो ंगने को राजी हो बस बोलना महाराज आपकी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एकदम नम हो जाएंगे बंधुओं बारिश होती है कमजोरी हमारी है कि हम उस समय उसका लाभ नहीं ले पाते जयपुर वासियों को मैं कहना चाहता हूं ऐसी बरसात का कोई समय निश्चित नहीं होता कब मेघ पटल इकट्ठे हो और बारिश हो जाए पर मैं आपसे कहता हूं सुबह दोपहर शाम का समय बिल्कुल निश्चित है घनघोर वर्षा होगी तैयारी से आना और खूब फिंगाना आनंद लेना साधु चातुरमाश करता है क्यों अपनी प्रवृत्तियों को सीमित और संयत करने के लिए बरसात के दिनों में अत्यंत अनेक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है उन जीवों की उत्पत्ति के निमित्त से साधु को अपनी अहिंसा व्रत की आराधना में बाधा होती है तो ये कहा जाता है अपनी बाहर की यात्रा को रोककर अंतर की यात्रा प्रारंभ करो वृत्ति को रोककर कर निवृत्ति में जा साधु का लक्ष्य यह है चातुर्मास की स्थापना यहां आज आप लोगों ने कराई कलश स्थापना आप लोगों ने कराई हमारा चातुर्मास तो चतुर्दशी को ही इस स्थापित हो गया था आज आप लोगों ने चातुर्मास कलश की स्थापना करके एक प्रकार से इस चातुर्मास को अच्छे तरीके से संपन्न कराने का संकल्प लिया यही है ना इस कलश स्थापना का उद्देश्य आपने ये संकल्प लिया और अब आप सोच रहे हैं महाराज चार महीना रुकेंगे सोचे हो कि नहीं क्या महाराज चार महीना रुकेंगे आप तो कहीं जा नहीं सकते चौमासा है कलश रख गया अब तो जाही रहे। मैं आपसे कहता हूं हम एक पल को भी रुकने वाले नहीं हम रुकेंगे नहीं नदी पर जब बांध बनाया जाता है तो ऐसा लगता है उसका प्रवाह रुक गया लेकिन बांध से बांधने के बाद भी नदी कभी रुकती नहीं उसका प्रवाह आगे न जाना है पर जब आगे नहीं जा पाता तो ऊपर की ओर उठता रहता है बस यही हमारी चातुर्माश की साधना है जिसमें बाहर की प्रवृत्ति रुकेगी और अंदर की प्रवृत्ति बढ़ेगी चेतना का ऊर्ध्वारोहण ही साधु की साधना का मूल है बरसात के दिनों में प्रकृति हम लोगों के अनुकूल होती है और हम लोग अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी साधना करते हैं तो जयपुर वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि दिन भर भीड़ मत लगाना जो समय दिया जाए उसी समय पर आना और एक बात ध्यान रखना हमारी बैटरी चार्ज होगी तभी तो हम तुम्हें रोशनी दे पाएंगे इस बात का ख्याल रखना कई बार लोग भावना में आते हैं और जब आओ तब समय चाहते हैं मुझे कई कई बार ऐसा लगता है समय देते देते समय बाँटते बाँटते मैं खुद ही बट जाता हूं कृपा कर ऐसा मत करना साधु अपनी प्रवृत्ति को सीमित संयत और नियंत्रित करने के लिए एक स्थान पर रोकता है उसकी बहिर्यात्रा रुकती है अंतर यात्रा शुरू हो जाती है मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं साधु तो अपनी चर्या के प्रति सजग और अप्रमत्त रहता ही है साधु के सानिध्य को पाकर इस चातुर्मास में आप साधु न बने क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना साधु के सानिध्य को पाकर इस चातुर्मास में साधु न बने बस इतना कर ले कि गुरुदेव जब तक आपका चातुर्मास होगा हम कोई भी असाधु काम नहीं करेंगे हमारा आना सार्थक हो जाएगा साधु न बनो असाधु काम मत करो सज्जन बन जाओगे संकल्प लो समाज में एक परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए और वो परिवर्तन तभी होगा जब व्यक्ति में परिवर्तन होगा हर व्यक्ति में परिवर्तन और हर व्यक्ति अपने आप को बदल डालने के लिए तैयार हो यह प्रभावना है आप प्रभावना की बात करते हैं जब से समाचार फैला कि महाराज राजस्थान जा रहे हैं, आप लोगों के पास आपके रिश्तेदारों की खबर आती होगी महाराज महारा देश आ रिया है महाराज देश आ रिया है जयपुर आ रिया है फिर कहे महाराज जयपुर आ रिया है अब फिर कहते महाराज जयपुर आगा और अब आप हफ्ता भर पहले खबर देते थे महाराठ चातुर्मास होने वालो है अब क्या कहोगे महाख चातुर्मास हो रो है यही कहो ना हो है हो रहा है मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अब आपको किसी को कहने की जरूरत न पड़े कि जयपुर में चातुर्मास हो रहा है किसी को एक कहने की जरूरत ना पड़े कि जय तुम जयपुर में चातुर्मास हो रहा है लोग आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति को देख करके समझ ले इनके यहां चातुर्मास हो रहा है यही प्रभावना है चर्या ही प्रभावना है आचरण ही प्रभावना है तुम नहीं तुम्हारा आचरण बोले तब अच्छा लगेगा आप सोचो कि इतनी भीड़ देख करके मैं प्रसन्न हो जाऊं तो भीड़ हमें कभी प्रभावित नहीं करती अगर भीड़ के ही पीछे होना होता तो मध्य प्रदेश में बहुत भीड़ भागती थी पूछो वहां कोई भी सभा दस हजार से नीचे की तो होती नहीं थी वहां भीड़ से कभी प्रभावित मत होना निष्ठा से प्रभावित होना निष्ठा को जगाओ और मैं मानता हूं ये जो भीड़ आई है बिना निष्ठा के नहीं आई निष्ठा तुम्हारे भीतर है उस निष्ठा को और अधिक उभारने का काम हम लोग करेंगे बस मैं आपसे कहता हूं आपको चातुर्मास में क्या करना है बताऊ जब कोई बीमार आदमी होता है और क्रॉनिक पेशेंट होता है लंबी बीमारी से ग्रसित होता है और एक लंबे समय के अंतराल के बाद उसकी बीमारी पकड़ में आती है तो क्या करते हैं आप लोग उस डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देते आभार मानते हैं और डॉक्टर से क्या कहते हैं डॉक्टर साहब अब आप जैसा उचित लगे वैसा करो कहते हो कि नहीं कहते हो डॉक्टर कहता सर्जरी करना पड़ेगा तो सर्जरी कराते हैं और डॉक्टर कहता है कि इनको और कोई दूसरा आईसीओ में डालना होगा तो आईसीओ में करते हैं और आजकल तो क्या है क्रिटिकल सीसीयू होता है न? उसमें रखना है तो उसमें रखते हैं क्या करते आप उस घड़ी में डॉक्टर के प्रति एकदम शरणागत हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो बोलो होते हो बस गुरुदेव ने तुम्हारे यहां दो सर्जन भेजे हैं एक फिजिशियन एक सर्जन दोनों है तुम्हें कुछ नहीं करना है शरणागत हो जाना है और इतना मैं जानता हूं कोई ऑपरेशन फेल नहीं हो सकता शरणागत होइए अपने आप को उस धारा में बांधने की कोशिश कीजिए ध्यान रखना गुरु चरणों से वो ही कुछ पा सकता है जिसके हृदय में श्रद्धा और समर्पण हो लेकिन क्या करें आप लोग कभी अपनी हजामत बनवाने और बाल कटवाने के लिए नाई के यहां जाते हो तो क्या करते हो नाई के आगे सरेंडर करते हो कि नहीं करते हो जबकि उसके हाथ में उसरा नाई के हाथ में उसुरा है फिर भी उसके आगे अपनी गर्दन झुकाने को तैयार है जैसा वो करे कर लेते हो और हम लोग हमारे हाथ में कोई भी उसतुरा नहीं फिर भी तुम लोग गर्दन झुकाने को तैयार नहीं तुम लोगों को ना पसंद है क्योंकि वो पहले मालिश करता है फिर उसरा चढ़ाता है समर्पण और श्रद्धा अपने हृदय में होनी चाहिए बाकी सारे कार्य स्वतः हो जाते हैं बस आज की तिथि में चातुर्मास के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये चातुर्मास प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जाने का चातुर्मास है इसमें हम लोग अपनी साधना भी करेंगे आराधना भी करेंगे और उस साधना और आराधना के बल पर जो पाएंगे उसका कुछ अंश आपको देंगे जो आपके लिए प्रभावना के प्रसाद के रूप में होगा भावना के प्रसाद के रूप में होगा और आपको क्या करना है प्रसाद को जब आपको कहीं प्रसाद दिया जाता है तो कैसे लेते हो प्रसाद जब कहीं दिया जाता है तो कैसे लेते हो अनमने भाव से नहीं महाराज अहो भाव से अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए कि यह प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं हम लोग अपनी साधना और आराधना का जो कुछ भी प्रसाद आपको देंगे उसे केवल प्रसाद मान करके ग्रहण करना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा प्रसाद मान करके ग्रहण करना हमने अपने जीवन में जो भी पाया गुरु वचनों को उनका प्रसाद मानकर स्वीकारा तभी पाया गुरु वचनों को उनका कृपापूर्ण पूर्ण प्रसाद मानकर स्वीकार किया तब हमने पाया हमने गुरु से यही सीखा है जो गुरु वचनों को गुरु प्रसाद मान लेता है उसके जीवन का गौरव सदैव बढ़ता जाता है उसके जीवन की प्रतिष्ठा सदैव बढ़ती जाती है तो गुरु वचनों को गुरु प्रसाद मानना गुरु की करुणा को गुरु की कृपा और अपना अहोभाग्य मानना जीवन बदल जाएगा जीवन को बदलना है पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम लोग राजस्थान में आए निश्चित ये राजस्थान की धरती बड़ी भाग्यशाली धरती है राजस्थान में मेरा पहली बार आना हुआ इससे पहले मैंने राजस्थान के बारे में बहुत सुना और राजस्थानी लोगों से भी मुलाकात हुआ मुलाकात इसलिए भी बहुत हुआ कि इस खून में कहीं न कहीं से राजस्थान का संबंध तो जुड़ा हुआ है ही और मैं सुनता था कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा बहुत समृद्ध है यहाँ आने के बाद मैंने देखा भी है कि निश्चित राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा बहुत ही समृद्ध है और आपकी धर्मनिष्ठा भी बहुत प्रगाढ़ है इसको कहने में कोई संशय की बात नहीं ये गुरुदेव की कृपा हमारे लिए राजस्थान की महिमा तो इसलिए भी है क्योंकि हमारे गुरुदेव की सच्चे अर्थों में जन्म भूमि या कर्म भूमि या निर्माण भूमि ये राजस्थानी ही है ब्रह्मचारी से लेकर ब्रह्मचारी से लेकर आचार्य पद तक उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण इस राजस्थान की धरती पे हुआ है हमारे गुरु राम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने इसी राजस्थान में जन्म लेकर अपनी साधना किए तपस्या किए अंत में समाधि धारण कर अपना कल्याण किए तो हमारे लिए आप चाहे जो कहो मेरे लिए राजस्थान की धरती किसी तीर्थ भूमि की तरह है बहुत पावन भूमि और मैं यहाँ से प्रभावित हूँ गुरुदेव ने जो कुछ भी सोचकर कर यहाँ भेजा होगा वो बहुत अच्छा सोचा होगा मैं तो देख रहा हूँ ये चातुर्माश कलश स्थापना का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है और यही कार्यक्रम अभी गुरुदेव के चरणों में भी संपादन के अंतिम कड़ी में होगा भाग्य जागा है बीस सालों तक सुधा सागर जी ने इस धरती को सींचा बीच में क्षमा सागर जी महाराज का भी पदार्पण हुआ आर्य का पूर्णमती का भी लाभ इस राजस्थान को धरती को मिला और कुछ अन्य साधुगणों का भी लाभ आप सबको मिला अभी कहा गया कि स्वर्ण जयंती इस दीक्षा राजस्थान की धरती में चतुर्मास की स्वर्ण जयंती मने पता नहीं पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं चातुर्मास की स्वर्ण जयंती मनना न मनना हमारे हाथ में नहीं है वो तो हमारे गुरुदेव की इच्छा पर है आपको पता है एक कमांड पर सारा काम होता है चातुर्मास की स्वर्ण जयंती बने या ना बने पर जयपुर वालों इस चातुर्मास को जयपुर का स्वर्ण युग बनाना तुम्हारे हाथ में है स्वर्णिमाध्याय खोलो जयपुर के स्वर्णयुग कष की शुरुआत करो तब तुम्हारे लिए कुछ लाभ हो सकेगा ऐसा प्रयास आप सबको करना चाहिए आज बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई कलश स्थापना से लेकर शास्त्र भेंट तक की सारी क्रियाएं की कुछ अन्य कार्यक्रम हुए चातुर्माश कलश स्थापना का कार्यक्रम ही इतना होता है ये गाड़ी चलती तो है लेकिन अपने स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कई बार चेन पुलिंग भी हो जाती है ड्राइवर भी क्या करे लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी निर्धारित समय पर आई जिन लोगों ने मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया वे सब बड़े भाग्यशाली हैं पहले कलश के रूप में आर के के परिवार को ये सौभाग्य मिला साथ में डॉक्टर पांड्या का परिवार भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अशोक जी को तो ये कार्य करना ही था क्योंकि राजस्थान में पद रखते ही अशोक जी का ध्यान जब से उनने राजस्थान के लिए सुना हमेशा हम लोगों के संघ पर केंद्रित है मैं आज की बात बताऊँ आपको इस सभा में आने के पहले मुझे बताया गया कि अशोक जी का फोन आया है कि महाराज से नमोस्तु करके बोल देना दोनों महाराज जी को नमोस्तु करके बोल देना कि मैं तन से नहीं हूं पर आत्मा से वहीं हूं जयपुर में ही हूं आज गुरुदेव के चातुर्मा के कलश की स्थापना उनने की होगी जाते समय उनने कहा था महाराज मैं नहीं रह पाऊंगा दो तारीख को वो तो प्रथम ऐसे है तो मैं नहीं रह पाऊंगा पर अपने छोटे भाई सुरेश भाई को भेजूंगा हमने कहा बहुत अच्छी बात है इस निमित्त से आ जाएंगे दस बारह साल तो उनको हो ही गए और आज उनको आने का ये लाभ मिला भाव उनका था ही डॉक्टर साहब के भी बड़े प्रबल भाव थे जब हम समेत शिखर जी में थे तभी आशा जी ने कहा डॉक्टर साहब को कि इस बार चातुर का चातुर्मास का कलश अपने को रखना ही और भावना देखो समय सागर जी महाराज अभी इन दौर में हैं पर उनका कलश चार तारीख को रखा जाना है मौका पाए और चले आए ये भावना का फल होता है और जयपुर वालों तो कहीं पीछे रहते ही नहीं प्रतिवर्ष पाँच कलश रखे जाते हैं इस बार आपने आठ कलश रखा है ये भी एक अपने आप में रिकार्ड भावना है चाहे रैना जी हों गोधा जी हों और उनकी पूरी टीम बहुत तत्परता के साथ इस कार्य में लगी है मैं उन सबको यह आशीर्वाद देता हूं कि पूरी समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखो प्रभावना तभी होगी जब हम एक बनेंगे और नेक बनेंगे मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत साफ शब्दों में कहता हूं मैं न व्यवस्था को प्रमुखता देता हूं न व्यवस्था समिति को ध्यान से सुनना मैं व्यवस्था को प्रमुखता देता हूं व्यवस्था समिति को मैं केवल अपनी अवस्था को देखता हूं अवस्था ठीक तो सब कुछ ठीक और अवस्था बिगड़ी तो अव्यवस्था हो जाती है तो हमारी अवस्था को आपको ख्याल रखना है और समाज की अवस्था का भी आपको ख्याल रखना है पूरी समाज की अवस्था ठीक बनी रहे तो सुव्यवस्था बन जाएगी सब लोगों को जोड़ करके चलो एक छाते के नीचे पूरी जयपुर की समाज को ला करके दिखा दो देखो कैसी धर्म की प्रभावना होती है और कैसा इतिहास रस्ता है जो भी लोग हैं सब मिलजुल करके करें यद्यपि ये पूरी कमेटी बहुत उदारता के साथ सारे कार्यों को मिलजुल करके करने का प्रयास कर रही है मैं आप लोगों से भी कहता हूं आपको एक सूत्र लेकर के चलना है सहयोग दो और सहयोग लो सहयोग ही बनिएगा सलाहकार नहीं एक बार ऐसा हुआ एक बाज कि अंडे समुद्र ने लील लिए बाज के मन में प्रतिशोध की भावना जागी इस समुद्र ने मेरे अंडे को लीला है मैं इसे सुखा के छोड़ूंगा तो बाज क्या किया तिनके उठाए समुद्र में डाले तिनके उठाए समुद्र में डाले जब बाज यह कृत्य करने लगा मुझे लगता नहीं कि जयपुर की इतनी अच्छी परंपरा ये महिलाएं जयपुर की नहीं दिख रही है बैठ जाओ जहां जयपुर के लोग बीच में नहीं जाते बैठो धर्म सभा में बीच में उठोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा जहां में बैठो धीरज रखो एक दिन रोटी छूट जाएगी चिंता मत करना बैठो तो मैं कह रहा था कि बाज जब तिनका डालना शुरू किया पक्षियों ने पूछा कि भाई तुम तिनका क्यों डाल रहे हो बोले इस समुद्र ने मेरे बच्चों को लीला है मैं इसको सुखा के छोड़ूंगा आ, तुम इस समुद्र को सुखा के छोड़ सक, सुखा सकते हो? इन तिनको से क्या समुद्र को सुखाया जा सकता है बाजने का सुनो सलामत दो सहयोग दो सलामत दो सहयोग दो फिर क्या था पक्षियों को लगा बात सही है सारे पक्षी तिनका उठा उठा करके समुद्र में डालना शुरू कर दिए पूरा आकाश तिनको से पट गया इसी बीच कहते हैं ब्रह्मा जी अपने गरुड़ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे गरुड़ ने पक्षियों के समूह को देखा बोला क्या कर रहे हो बोले इस समुद्र ने बाज के बच्चों को लीला हम लोग उसको सुखाने जा रहे बोले तुम लोग समुद्र को सुखा सकोगे क्या बोले सुनो सहयोग मत दो सलाह दो सलाह मत दो सहयोग दो अब क्या था गरुड़ भी ब्रह्मा जी को एक तरफ छोड़कर लग गया उस उपक्रम में क्योंकि पक्षी की बिरादरी थी अब जब काफी देर तक गरुड़ नहीं लौटा तो कहते हैं ब्रह्मा जी को बिना गरुड़ के खुद आना पड़ा अब आए हों या ना आए हों कहानी में आया है? तो ब्रह्मा जी को बिना गरुड़ के आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने बाज से पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग बोला प्रभु इस समुद्र ने हमारे बच्चे को लीला है हम इसे सुखा के छोड़ेंगे ब्रह्मा जी ने कहा तुम अकिंचन पंखी इस समुद्र को सुखा सकोगे क्या बोला प्रभु सलामत दो सहयोग दो फिर ब्रह्मा जी को भी उसमें लगना पड़ा और समुद्र ख गया समझ गए जयपुर वाले समझ गए ताली तो बजा दो <laughs> क्या करना है सलाह नहीं सहयोग देना है और सहयोग दो और सहयोग लो की नीति अपना करके चलना है बहुत काम होते हैं ये जयपुर का सौभाग्य है किस जयपुर में इस वर्ष अनेक चातुर्मास हो रहे हैं मुझसे किसी ने कहा महाराज जी इस बार आप जयपुर जा रहे हैं और जयपुर में तो पहले से बहुत सारे चातुर्मास हैं। हमने कहा भैया इसमें क्या बुराई है तुम रोज मेरी भावना में पढ़ते घर घर चर्चा रहे धर्म की? तो बहुत चातुर्मास तो अच्छी बात है इसमें बुराई क्या एक ने कहा मारा सतराह चातुर्मास हो रहे हैं हम बोले सत्रह सो चातुर्माश हो जाए कोई चिंता नहीं करो सत्रह चातुर्मास में दिक्कत नहीं सत्रह बातें हो तो दिक्कत है सत्रह बातें मत होने देना चातुर्मास कहीं भी हो किसी का भी हो आजकल लोग सत्रह बातें करने लगे हैं और ये तुम्हारा जो व्हाट्सअप है ना व्हाट्सएप कूड़ा में डालने वाली चीज बिना मतलब की बातें बिना सिर पैर की बातें इधर से उधर और इधर से उधर न जाने ऐसे सिर के मन में क्या होता है और आप लोग भी कैसे जो उन्हें ढंग से पढ़े बिना समझे बिना फॉरवर्ड कर देते आज एक सज्जन मेरे पास आए बोले महाराज एक ऐसा व्हाट्सअप आया है पढ़ करके अच्छा नहीं लगता क्या करूं हमने बोला पढ़ा क्यों और हमको सुनाने के लिए क्यों आए यह सिर्फ फिर की पहचान है ऐसे लोग समाज में विषमता उत्पन्न कर रहे हैं कुछ लोगों का संगठित दल है जिनका उद्देश्य समाज में विषमता उत्पन्न करना है समाज को ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है धर्म के संबंध में जब भी अपना समय बिताओ केवल सकारात्मक दिशा में बताओ जो भी नकारात्मक बातें हैं उनको कभी तवज्जो मत दो तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा इसलिए सार में मैंने जितनी बातें कही आप सब उन बातों को ध्यान रखना जब अभी तक तो गुरुदेव के आशीर्वाद से दस साल तक झारखंड में रहना हुआ उससे पहले मध्य प्रदेश में रहना हुआ मध्य प्रदेश में जब तक था तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं था कि गुरुदेव की छाया तो एकदम निकट से थी दस साल तक झारखंड बिहार बंगाल में रहना हुआ उस दौरान लगता था कि जो कुछ भी दायित्व है अपने सिर पर है महाराज जी बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में मिले छः साल से साथ है अच्छी प्रभावना हुई लेकिन राजस्थान में आने के बाद एक और अच्छी कड़ी जुड़ी कि हमारे अग्रज सुधासागर जी भी बगल में हैं। हमने सुना कि कल उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि हमारे अनुज भी दो दो अनुज जयपुर में बैठे हैं अब हम एक नहीं एक एक ग्यारह है ये उद्गार उन्होंने व्यक्त किया यह उनके भीतर के वात्सल्य की अभिव्यक्ति है एक एक ग्यारह नहीं एक और एक मिलकर के एक सौ भी हो सकते हैं अनंत भी हो सकते हैं निश्चित ये राजस्थान का सौभाग्योदय है सुधा सागर जी बगल में हैं, तो अच्छा भी लगता है बहुत साल से उनसे मिलने का योग नहीं मिला शायद राजस्थान में ही मिलन का योग बने वो क्षण भी बहुत अच्छा होगा लेकिन एक बात मैं सुधा सागर जी के बारे में बोलता हूँ कि सुधा सागर जी महाराज अपने हिसाब के महाराज हैं और उनसे लाभ लेना है तो उनके हिसाब से रहो ध्यान रखो किसी भी साधु को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करना साधु से कुछ पाना है तो उसके हिसाब से चलने का प्रयास करना सब साधु समान नहीं होते एक सज्जन बोले महाराज सुधा सागर जी ऐसा बोलते आप ऐसा बोलते हैं बोले तेरे को बोलने का अधिकार किसने दिया तू कहां से लाइसेंस लेकर आया कभी साधु की तुलना मत करना हर साधु अतुल होता है अनुपम होता है साधु साधु होता है और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों से यहाँ आने के बाद मैंने देखा जगह जगह मेरे ऊपर एक नया विरुद्ध आप लोगों ने लगा दिया क्या लगाया गुनायतन तीर्थ है प्रणेता मैं किसी का प्रणेता नहीं हूँ मैं आप सब से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ मुझे केवल वही संबोधन दो जिससे मेरे गुरु मुझे संबोधते हैं जो गुरु ने मुझे नाम दिया इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता गुरु ने जो मुझे नाम दिया वही नाम दो ये कुछ भी मत लगाना कहीं भी इसका प्रयोग मत करना बस गुरु मुझे जिस नाम से पुकारते वही मेरा नाम है और वो जो चाहते वही मेरा काम है ये बाहर का निर्माण है मुझे भीतर का निर्माण करना इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे निश्चित भक्ति और भावनावश आप लोग बनाते हैं एक ने कहा महाराज आपको कुछ लोग गुणायतन तीर्थ प्रणेता कहते हैं कुछ लोग शंका समाधान वाले महाराज कहते हैं एक ने कहा महाराज कुछ लोग आपको गूगल महाराज कहते हैं। अरे भैया महाराज को महाराज रहने दो और बाकी चीजों से महाराज को नहीं जोड़ो हमने बोला गूगल क्यों बोलते बोले महाराज जैसे गूगल में सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता आप भी सब प्रश्नों का उत्तर दे देते बोले ये भी क्या खो अपने आप को इनसे बचा के रखना जो बात मैंने कही है वो आप सब ध्यान रखेंगे कल के दिन का एक विश्राम लेकर परसों से कल सुबह का प्रवचन तो होगा ही आप लोगों के लिए सोच रखा है प्रातः काल अगर आप लोग चाहें तो स्वाध्याय भी कुछ कराएं। चाहते हैं और ये तब जब यहां का युवा वर्ग हाथ उठा करके कहे कि हम लोग कुछ स्वाध्याय का लाभ लेना चाहते हैं तब कितने हैं चलिए बहुत हैं मैंने सोचा है जैन धर्म में महिलाओं में थोड़ा देखें अरे ये तो आगे ही रहती है बहुत अच्छा जैन धर्म में सीधा प्रवेश आप लोगों को मिले इस भाव से प्रातः काल जैन तत्व विद्या की कक्षा आप सबके बीच होगी जिसका समय सुबह सात बजे से आठ बजे तक का होगा कल के बाद परसों से पांच तारीख से उसके बाद जो आप लोग पूजा भक्ति आदि करते हैं उसके लिए मात्र पंद्रह मिनट आपको मिलेंगे आठ से सवा आठ सवा आठ बजे हम लोग प्रवचन के लिए उपस्थित होंगे और पंद्रह मिनट में आप अपनी फॉर्मेलिटी दस से पंद्रह मिनट में रोज की कर लेंगे कमल बाबू थोड़ा ध्यान रखना समयबद्धता का और आठ तीस से नौ बीस पर आपकी छुट्टी हो जाएगी रोज के प्रवचनों की ताकि शासकीय सेवा में निरत लोगों को भी लाभ मिल सके मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मैं समझता हूँ आप सबको अनुकूलता इससे हो गई होगी हो गई कि नहीं हुई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप समयबद्ध अपना लाभ लीजिए मध्याह्न में हम लोगों का स्वाध्याय होता है साढ़े बजे से हम लोग स्वाध्याय करेंगे और उस स्वाध्याय में श्रावकाचार्य पर हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीस श्रावकाचारों का, का संग्रह है श्रावकाचार संग्रह इस बार समस्त श्रावकाचारों के मंथन की बात सोची है शाम को शंकर समाधान जैसा आप लोग सोचते हैं हमेशा लाभ लेते हैं वो लाभ आप सबको मिलता रहेगा ऐसा ही आप सब लाभ लेते रहें आपको निश्चित लाभ होगा और एक बात जो हमने कहा सुबह सात बजे के पहले हम लोग को डिस्टर्ब ना करें और दोपहर बारह बजे से 3 बजे तक कोई व्यवधान न डाले इस अवधि में यदि किसी को आना भी हो तो पूर्वानुमति लेकर के ही आए इसके बिना न आए आज संपूर्ण देश इस सभा में आया है लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति लेकर आए बहुतों को अवसर मिला और बहुतों को अवसर नहीं भी मिला बहुतों को अवसर मिला और बहुतों को अवसर नहीं भी मिला पर मैं मान करके चलता हूँ जिस व्यक्ति ने भी इसमें अपनी सहभागिता दी उसे पूर्ण अवसर मिला है सारा लाभ मिला है ये फॉर्मेलिटीज होती है उसको जितना कम किया जाए उतना अच्छा है ताकि लाभ ले सके जैसा मैंने कहा कि सुबह सात बजे के पहले कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो हम लोग चरिया परिचर्या में शौचालय के निमित्त आए उनको छोड़कर हम लोगों के कक्ष में न आए बारह से तीन बजे तक कोई भी स्थानीय व्यक्ति ना आए शाम को साढ़े सात बजे जब हमारी आचार्य भक्ति शंख समाधान संपन्न हो जाता है उसके बाद महिलाएं ऊपर के परिसर में ना आए इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है हमें पूरा विश्वास है आप लोग इसका पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे और इस चातुर्मास का भरपूर लाभ लेंगे शंख का समाधान रोज होता है लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ शंका समाधान की जगह जो एक कार्यक्रम हुआ इस कार्यक्रम को ही पूरे देश में प्रसारित कर दिया जाए और हम लोगों को शंका समाधान से एक दिन के लिए छुट्टी क्यों दोगे कि नहीं दोगे चलिए बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी बोलिए परम पूज और मनुष्य प्रमाण थोड़ा बैठिए बंधु अभी मुख्य काम तो बाकी है चातुर्मास क्लस स्थापित क्या हुआ अभी इसकी विधेयन होनी है मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप लोग करो हम लोग प्रतिक्रमण कर आप आरती हाँ चातुर्मास क्लस स्थापना हाँ हाँ